तत्व चिंतामढ़ी शरणागति भगवान के आज्ञा आज्ञानुसार कर्म इसीलिए सुख की इच्छा न रहने के कारण वह आसक्ति या कामनावश कोई भी निषिद्ध कार्य नहीं कर सकता उसका प्रत्येक कार्य ईश्वर के आज्ञा आज्ञानुसार होता है उसकी कोई भी क्रिया परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल नहीं होती क्योंकि परमात्मा की इच्छा में ही वह अपनी इच्छा मिला देता है वह अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रखता जबकि एक साधारण श्रद्धालु सेवक भी अपने स्वामी के प्रतिकूल कोई कार्य करना नहीं चाहता कभी भूल से कोई विपरीत आचरण हो जाता है तो वह लज्जित संकुचित होकर अपनी भूल पर अत्यंत पश्चाताप करता है तब भला निष्काम प्रेम भाव से शरण में आया हुआ श्रद्धालु ईश्वर भक्त परमात्मा के प्रतिकूल किंचन मात्र कार्य भी कैसे कर सकता है जैसे सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री अपने परम प्रिय पति की भृगुटी की ओर ताकती हुई सदा सर्वदा पति के अनुकूल ही उसकी छाया के समान चलती है उसी प्रकार ईश्वर प्रेमी शरणागत भक्त भगवत इच्छा का अनुसरण करता है सब कुछ उसी का समझकर उसी के लिए कार्य करता है यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि जब ईश्वर सबके प्रत्यक्ष नहीं है तब ईश्वर की आज्ञा या इच्छा का पता कैसे लगे इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो शास्त्रों की आज्ञा ही एक प्रकार से ईश्वर की आज्ञा है क्योंकि त्रिकालज्ञ भक्त ऋषियों ने भगवान का अभिप्राय समझकर ही प्राय शास्त्रों का निर्माण किया है दूसरे श्रीमद्भगवद्गीता जैसे ग्रंथों में भगवदाज्ञा प्रत्यक्ष ही है इसके सिवा भगवान सर्वव्यापी और सर्वांतर्यामी होने से सबके हृदय में सदा प्रत्यक्ष विद्यमान है मनुष्य यदि स्वार्थ छोड़कर सरल जिज्ञासु भाव से हृदय स्थित ईश्वर से पूछे तो उसे साधारणतया यथार्थ उत्तर मिल ही जाता है झूठ बोलने चोरी करने या हिंसादी करने के लिए किसी का भी हृदय सच्चे भाव से आज्ञा नहीं देता यही भगवान की इच्छा का संकेत है अंतकरण पर अज्ञान का विशेष आवरण होने के कारण जिस प्रश्न के उत्तर में शंकायुक्त जवाब मिले जिसके निर्णय करने में हमारी बुद्धि समर्थ ना हो उस विषय में स्वार्थरित सदाचारी धर्म के तत्व को जानने वाले पुरुषों से पूछकर निर्णय कर लेना चाहिए जिस विषय में अपने मन में शंका ना हो उस विषय में भी उत्तम पुरुषों से परामर्श कर लेना तो लाभदायक ही है क्योंकि जब तक मनुष्य परमात्मा को तत्व से नहीं जान लेता तब तक भ्रम से कहीं कहीं असत्य का सत्य के रूप में प्रतीत हो जाना संभव है इसलिए निर्णीत विषयों को भी सतपुरुषों की सम्मति से मार्जन कर लेना उचित है अंतकरण शुद्ध होने पर परमात्मा का संकेत यथार्थ समझने में आने लगता है फिर साधक जो कुछ करता है सो सब प्राय ईश्वर के अनुकूल ही करता है यह देखा जाता है कि मालिक की इच्छानुसार बरतने वाला स्वामी भक्त सेवक जो सदा मालिक के इशारे के अनुसार काम करता है वह मालिक के भाव को तनिक से इशारे मात्र से ही समझ लेता है जब साधारण मनुष्यों में ऐसा होता है तब एक ईश्वर का शरणागत भक्त श्रद्धा विश्वास और प्रेम के बल से ईश्वर के तात्पर्य को समझने लगे इसमें आश्चर्य ही क्या है ईश्वर की इच्छा समझने के लिए एक बात और है यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वस्रोहित दयासागर, सबके आत्मा और सबके हित में रत है अतएव किसी भी जीव का कोई भी प्रकार से किसी भी काल में अहित या अनिष्ट करने में उसकी सम्मति नहीं हो सकती इसलिए जिस कार्य से यथार्थ रूप में दूसरों का हित होता हो वही ईश्वर की इच्छा के अनुकूल कार्य है और जिससे जीवों का अनिष्ट होता हो वह उसकी इच्छा के प्रतिकूल कार्य है कुछ लोग भ्रम व शास्त्र या धर्म की आड़ लेकर पराये, अहित अनिष्ट या हिंसा आदि को धर्म मान लेते हैं परंतु ऐसा मानना अनुचित है हिंसा और अहित कभी धर्म या ईश्वर को अभिप्रेत नहीं हो सकता अवश्य ही किसी के हित के लिए माता पिता या गुरु द्वारा स्नेह भाव से अपने बालक या शिष्य को तारणा देने के समान दंड आदि देना हिंसा में शामिल नहीं है अतएव भक्त प्रत्येक कार्य भगवत के अनुकूल ही करता है जिससे वह कभी पाप या निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता उसका प्रत्येक कार्य स्वाभाविक ही सरल सात्विक और लोक हितकारी होता है क्योंकि उसका संसार में न कोई स्वार्थ है न किसी वस्तु में आसक्ति है और न किसी काल में किसी से उसे भय है शरणागत भक्त की तो बात ही क्या है भय और पाप तो उसके भी नहीं रहते जो ईश्वर का यथार्थ रूप से अस्तित्व होना पर नहीं मान लेता है राजा या राज कर्मचारी निर्जन स्थान और अंधकारमयी रात्रि में सब जगह मौजूद नहीं रहते परंतु राज्य की सत्ता के कारण ही लोग प्रायः नियम विरुद्ध कार्य नहीं करते राजकर्मचारी जहाँ रहता है वहाँ तो कानून तोड़ना बड़ा ही कठिन रहता है जब राज सत्ता का वह प्रताप होता है तब सर्वशक्तिमान परमात्मा को जो सब जगह देखता है उससे पाप कैसे बन सकते हैं ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण सब जगह उनका रहना सिद्ध ही है फिर भय भी किस बात का क्योंकि जब एक भी राज कर्मचारी साथ होने पर कहीं चोरों का भय नहीं रहता तब राज राजेश्वर भगवान जिसके साथ हों हो उसके लिए भय की संभावना ही कहाँ है जो अपने को भक्त कहकर परिचय देते हुए भी पापों में फंसे रहते या बात बात में मृत्यु आदि का भय करते हैं वे यथार्थ में ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं मानते हैं ईश्वर को मानने वाले तो नित्य निष्पाप और निर्भय रहते हैं